धर्म से दिव्य दृष्टि धर्म जो प्राण है वह तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है तुम तो अपने हृदय से पूछ लो तुम्हारा हृदय बता देता है कि यह उचित है कि अनुचित तुम हृदय की बात ना मानो और अपने मन की बात मानो यह अलग विषय है पर हृदय तुमको टोकेगा ही कि कोई वस्तु पड़ी है पता नहीं किसकी पड़ी है इसको उठाना नहीं यह हृदय तो टोकता ही है धर्म तो हृदय में बैठ करके टोकता ही है अब धर्म की बात तुम मानो या कामना की बात मानो तुम मानो यह तुम्हारे ऊपर है जब कामना की बात मान लोगे तब धर्म की ग्लानी हो जाएगी और धर्म की बात मान लोगे तो धर्म का आदर हो जाएगा बस इतना ही है आप कामना की बात मानोगे वासना की बात मानोगे तो धर्म की ग्लानी होगी धर्म का अपमान होगा कोई बच्चा माता पिता की बात नहीं मानता है वह माता पिता का अपमान हुआ एक बार नहीं मानेगा दो बार नहीं मानेगा तीन बार नहीं मानेगा चार बार नहीं मानेगा तो माता पिता चुप हो जाएंगे ऐसे धर्म का एक बार अपमान करोगे दो बार अपमान करोगे तीन बार अपमान करोगे चार बार अपमान करोगे तो धर्म बोलना बंद कर देगा जब उसकी बात ही तुम नहीं सुनते तो क्या करेगा इसलिए यह जो धर्म प्राण है वह तुम्हारे हृदय में ही है कहीं पुस्तक की जरूरत नहीं कहीं शास्त्र की जरूरत नहीं आप सीधे देख लो दूसरा सत्य सत्य बोलता है अपने को अच्छा लगता है वह बड़ा प्रिय लगता है तो कर्तव्य हो गया हमारा सत्य बोलना चाहिए कोई पुस्तक पढ़ने की क्या जरूरत है धर्म देखो अंदर है हम अपराध भी कर लें पर दूसरा क्षमा कर दे तो हमारे हृदय में संतोष उत्पन्न होता है तब शिक्षा मिलती है दूसरे के प्रति क्षमाशील बनो छोटा तुम्हारी बात मान लेता है तब तुम्हारा हृदय खिल जाता है तो तुमको शिक्षा मिली कि बड़े के सामने तुम नम्र हो जाओ बड़े की बात तुम मान लो सीधी बात है इसमें कहा बड़े भारी उपदेश की जरूरत है पर शास्त्र दृष्टि देता है यह दृष्टि जब तक नहीं मिलेगी तब तक तुम नहीं करोगे शास्त्र इसलिए दृष्टि देता है शास्त्र तो तुम्हारे हृदय में बैठा है यह सब तो ढांचा है ढांचे के अंदर पढ़ करके तुम वैसे हो जाते हो पर शास्त्र का मर्म तो तुम्हारे हृदय में है और दृष्टि दे रहा है तुम्हारे पास उपदेश की कोई कमी नहीं है मात्र जगने की कमी है एक दृष्टि प्राप्त करने की कमी है उपदेश की कमी नहीं है तुम्हारी कोई प्रशंसा करे तो अच्छा लगता है पर तुम दूसरे की प्रशंसा नहीं कर सकते तुम्हारी निंदा करे कोई खराब लगता है पर दूसरे की निंदा तुम कर लेते हो तो तुम अपने हृदय के स्वभाव को क्यों नहीं देखते आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समा करे अपने को जो दूसरे का व्यवहार विपरीत मालूम हो रहा है ऐसा व्यवहार बंद कर दो सुख सभी चाहते हैं पर उसकी युक्ति शास्त्र से ही मिलती है शास्त्र कहता है चाहने से सुख नहीं मिलता है देने से मिलता है किसान घर का अन्न खेत में फेंकता है तब उसको अनाज मिलता है यदि वह कहे कि हम फेंक दें क्या पता अनाज हो कि ना हो तो उससे खेती में अन्न उत्पन्न होने वाला नहीं है तुम्हारे पास जो सुख है उसको तुम दूसरों के लिए बाँटो त्याग से सुख मिलता है तुम्हारा सुख बहुत बड़ा हो करके आज जाएगा तुम्हारे पास सुख तो प्राप्त करना चाहते हो पर कला नहीं जानते कला जानिए इसीलिए संघर्ष है बहुत दिन की बात है एक जगह आश्रम में मैं था उत्तर प्रदेश में बड़ी ठंड थी प्रातःकाल का समय था महाराज की चाय के लिए गांव से बच्चे दूध ले आते थे तीन बच्चे दूध ले करके आए ठंड बहुत थी अब मैं देख रहा हूँ दूध रख दिया पर लोटा ले जाना है इसके लिए झगड़ा हो रहा है क्योंकि जो ले जाएगा उसको ठंड लगेगी हाथ खाली रहेगा तो जेब में छोड़ देगा सब मैं देख रहा था मेरे मन में यह बात आई कि लोटा तो घर जाना है झगड़ा ऐसे भी हो सकता है कि बड़ा कहे अरे भाई तुम छोटे हो मैं ले जाऊँगा छोटा कहे मेरे रहते तुम कैसे ले जाओगे मैं ले जाऊँगा एक झगड़े का स्वरूप है तुम ले जाओ मैं नहीं ले जाऊंगा एक झगड़े का स्वरूप है मैं ले जाता हूं तुमको ठंड नहीं लगनी चाहिए और दूसरा कहता है नहीं मैं ले जाता हूं तुमको ठंड नहीं लगनी चाहिए मैंने बच्चे को बुलाया और समझाया तब यह झगड़ा शुरू हो गया कि मैं ले जाऊंगा यह कहता है मैं ले जाऊँगा यह कहता है मैं ले जाऊँगा झगड़ा तो दोनों तो दोनों है पर इस झगड़े में पोषण है और उस झगड़े में शोषण है यह झगड़ा सबको एक कर देने वाला है और वह झगड़ा भी उत्पन्न कर देने वाला है हमको दृष्टि ठीक नहीं मिली इसलिए हम ऐसा झगड़ा कर घर में नहीं कर पा रहे हैं घर में ऐसा झगड़ा करो कि वह पोषण करने वाला झगड़ा हो बहू सास के मन को संभाले सास बहू के मन को संभाले दोनों एक दूसरे के मन को सुख देने का अगर संकल्प करे तो कहीं समस्या नहीं है पर वह उसका मन समझने में नहीं समर्थ है वह उसके लिए त्याग करने को तैयार नहीं है रहना एक घर में है फिर क्यों घर में रहते हो घर में रहने का सुख यही है अपनी चिंता व्यक्ति को न करनी पड़े तुम्हारी चिंता हम करें हमारी चिंता तुम करो तुम्हारे खाने की चिंता हमको और हमारे खाने की चिंता तुमको तुम्हारे पहनने की चिंता हमको हमारे पहनने की चिंता तुमको यही घर का सुख है यदि यही नहीं है तब तो वह घर जंगल ही है फिर घर काहे का हुआ यह कला नहीं उत्पन्न हो पाती यही कला धर्म देता था जिस कला में सब के सब एकीभूत हो जाते थे यह धर्म एक कला देता था और इस कला के कारण एक सहन शक्ति उत्पन्न हो जाती थी धर्म एक ऐसा बल देता था कि जिससे व्यक्ति सहनशील हो सकता जाता था एक बार कौरव जा रहे थे और पांडव एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे अब कौरव अपने स्वभाव से प्रवित हो गए वे बहुत गाली देने लगे भीम अर्जुन को बड़ा क्रोध आया पर युधिष्ठिर चुप बैठे हैं युधिष्ठिर के नेत्र की तरफ दोनों देख रहे हैं बड़ा भाई बैठा है उनके प्रति आदर है वह अनुमति न दे अनुमति नहीं मिले अब सह गए युधिष्ठ तो विवेक से सह रहे हैं धर्म से सह रहे हैं पर भीम अर्जुन इत्यादि इस धर्म से सह रहे हैं कि बड़े भाई के रहते हम कैसे बोलें सह दोनों रहे हैं दोनों में धर्म अनुचित है, जब कौरव थक गए जब गाली भी देते देते कोई थक जाए और दूसरा उत्तर ना दे तब क्या करेगा वह? कहे तुम कैसे नपुंसक हो तुमको इतनी गाली दिया इतनी गाली दिया तो भी तुम नहीं उठते हो युधिष्ठ ने कहा ददतु ददतु गालिम गालिबंतोत वी तदभावाद गालिदाने असमर्थ महाभारत कहा हे भाई इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है जिसके पास जो वस्तु रहती है वही दे सकता है धनवान धन दे सकता है विद्वान विद्या दे सकता है यशस्वी यह दे सकता है गालीवान गाली दे सकता है पर हम गाली से दरिद्र हैं कहाँ से दे सकते हैं गाली हृदय में कितना धैर्य है यह धैर्य कहाँ से आता है आप कहेंगे कि दुष्ट हो तो मारना चाहिए बात ठीक है मारो पर पहले हृदय को ऐसा बनाओ कि गाली से तुम्हारा हृदय प्रभावित ना हो तभी न्यायपूर्वक मार सकते हो नहीं तो तुमको क्रोध आ गया तो न्यायपूर्वक नहीं मार सकते अन्यायपूर्वक मारोगे मारने की भी बात है मारा भी जाता है लड़ाई भी लड़ी जाती है पर अपने हृदय से राग द्वेष रहित होकर भारतीय परंपरा बताती है तुम लड़ो राग द्वेष पूर्वक मत लड़ो डॉक्टर पेट फाड़ देता है रोग निवृत्ति के लिए फाड़ता है यदि मर जाए रोगी तो उस पर कोई केस नहीं चलता है क्योंकि वह राग द्वेष रहित होकर पेट फाड़ता है हित की दृष्टि से पेट फाड़ता है दृष्टि में ही सारी की सारी सृष्टि है शास्त्र एक दृष्टि देता है आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि न स्कूल हमको दृष्टि दे रहा है कोई दिव्य जीवन जीने की दृष्टि नहीं दे रहा है स्कूल चरित्र के लिए दृष्टि नहीं दे रहा है एक जो बीस वर्ष पंद्रह वर्ष पढ़ करके परिश्रम करके पैसा खर्च करके विद्यार्थी विद्वान बनता है और नौकरी के लिए हाथ जोड़ता है कहीं नौकरी मिल जाए विद्वानों का इतना बड़ा अपमान किसी युग में नहीं था विद्वान नौकर बनना चाहे और कोई नौकर न बनावे उसको क्यों ऐसा हुआ आज की शिक्षा स्वाभिमान दे नहीं रही है पहले का विद्वान राजा को डांट देता था कड़ाक जिन्होंने वैशेषिक दर्शन लिखा था खेतों में जो गेहूं इत्यादि गिरता था उनको बीन करके पति पत्नी दोनों काम चला लेते थे लपसी बना के खा लेते थे और दर्शन लिख देते किसी ने जाकर राजा को डाटा कि तुम्हारे राज्य में ऐसे विद्वान का अपमान हो रहा है राजा सब सामग्री लेकर गया हाथ जोड़ा कहा महाराज हमारे राज्य में हमको बड़ा कष्ट है कि आप जैसे विद्वान की हम कुछ सेवा नहीं कर पा रहे हैं उन्होंने अपनी पत्नी से कहा देखो इसको कष्ट है चलो दूसरे राज्य में चले कहा महाराज ये नहीं कहा फिर हम जैसा रहना चाहते हैं वैसे ही रहने दो तुम अपना मत ला मेरे ऊपर हम विद्वान हैं हम स्वतंत्र हैं अमलपसी खा करके रहना चाहते हैं तुम क्यों इतना सामान लाए ले जाओ इतनी विरक्ति का जीवन भारतीय परंपरा में जीवन देखिए। भरत सेना सहित भरद्वाज आश्रम पर जाते हैं भरद्वाज के मन में एक ही बात आती है अतिथि बहुत बड़ा घर आया है अतिथि देवो भव तैतृकूप अतिथि का सम्मान होना चाहिए इतना संकल्प आते ही महल खड़े हो जाते हैं अयोध्यावासी उसमें ऐसे रहते हैं कि वह सोचते हैं स्वर्ग में भी इतना वैभव नहीं है जैसा भरद्वाज के यहाँ वैभव है राम के वियोग में उस वैभव का उपयोग भले ही न कर पाए पर वैभव तो ऐसा है और भरद्वाज पर्ण की कुटी में रहते हैं कंद मूल खाते हैं सामर्थ्य कैसी है यह एक आदर्श दृष्टि है भारत के पास एक बड़ी आदर्श दृष्टि है इसकी परंपरा बहुत थोड़े पहले तक भी चलती थी बड़े बड़े व्यापारी बड़े बड़े धनवान अतिथि सेवा में धर्म सेवा में बहुत लगा देते थे पर एक कुर्ता और एक धोती पहन करके अपना पूरा जीवन बिताते थे सादा खा करके रहते थे ऐसी परंपरा थी आज जो यह भौतिक वैभव के पीछे हमारी बुद्धि घुमा दी गई है यह उल्टी दिशा हो गई भारत की परंपरा तो यही थी सादा जीवन और शक्ति से इतनी बड़ी थी भारतवास क्यों पर्णकुटी में रहते हैं क्यों कंदमूल खा करके रहते हैं नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयती महिम्न स्त्रोत्र जो आत्मरामी पुरुष है उसको ये सांसारिक वैभव नहीं खींच सकते हैं जिसमें सब जगह पराधीनता ही है यह धर्म हमको एक दिव्य दृष्टि देता है यही मानवता है मानवता त्याग पर आधारित है भगवान का एक नाम है विष्णु सहस्त्र नाम में अमानी मानदो मान्या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं पर जीवन में इसको क्यों नहीं धारण करते भगवान अमानी है भगवान सर्वमान्य क्यों हुआ भगवान सर्वमान इसलिए हुआ कि क्योंकि वह किसी से मान नहीं चाहता लेकिन मानदह वह सबको सम्मान देता है इसीलिए सर्वमान्य है गोवर्धन उठाना हुआ सभी बालकों से कहा लाठी लगाओ अरे बालकों की लाठी से गोवर्धन उठता है क्यों लाठी लगवाया यश दिया तुम लाठी न लगाए होते तो गोवर्धन नहीं उठता कितना बड़ा त्यागमय जीवन है हमारे देवता का इस त्यागमय जीवन की तरफ हम नहीं ध्यान दे पाते इसलिए उसकी लीलाओं को हम नहीं समझ पाते बहुत लीलाओं में हम भ्रमित हो जाते हैं उसकी दृष्टि नहीं समझ पाते कि यह क्यों कर रहा है बिना परम्परा के रास पंचाध्यायी का अर्थ कैसे समझ सकते हैं बिना परंपरा के कृष्ण लीला का अर्थ हम नहीं समझ सकते हैं क्योंकि उस देव की दृष्टि को हम नहीं समझ सकते उस देव ने गीता में हमको दृष्टि दी है जब तक उस दृष्टि में नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं समझ सकते हैं किसी दृष्टि से व्यक्ति क्या कर रहा है हमने देखा है कई लोगों की इतनी दिव्य दृष्टि है पर व्यवहार से व्यक्ति नहीं समझ सकता एक महात्मा की कुटिया पर हम रात को ठहरे थे महात्मा ने कहा ब्रह्मचारी जी उधर चले जाओ हमको एक काम है हमने कहा महाराज मैं बहुत थका हूँ धुनी पर बैठा हूँ कहिए तो मैं आँख बंद कर लूँ पर थोड़ी देर हमको यहाँ पर रहने दीजिए हमको कहा कि आपको बुरा लग जाएगा मुझे थोड़ा क्रोध करना है हमने कहा बुरा नहीं लगेगा उन महात्मा ने अपने नौकर नौकरानी को बुलाया ऐसा क्रोध किया उन्होंने जब हमने समझा ओहो यदि पहले महात्मा नहीं बताए होते कि मुझे क्रोध करना है तब तो मैं यही समझता कि ऐसा तमोगुण महात्मा में नहीं होना चाहिए ऐसा क्रोध किया कि जैसे पहाड़ गिर जाएगा कहा कि देखिए हम जंगल में रहते हैं अकेले सब काम नहीं कर सकते हैं इनको सब सुविधा दे करके हमने देखा एक यही अस्त्र है जिससे टिके हैं अब हम क्या कहें कि क्रोधी महात्मा है कि अक्रोधी महात्मा है एक महात्मा ने बताया कि किसी ने उनसे प्रश्न किया कि राम जी सीता के वियोग में पेड़ पकड़ पकड़ करके रो रहे थे राम ने सर्वज्ञ होकर के ऐसा व्यवहार कैसे किया उन्होंने कहा देखो व्यवहार तो ऐसा किया जैसे कि अपना कोई हो जिसको वरण कर लिया उसके विषय में ध्यान रखना चाहिए परंतु रोने का रहस्य दूसरा था जब चित्रकूट में राम जी रहते थे तपसीता सीता लीप करके कुटिया ठीक रखती थी तुलसी आदि लगा करके रखती थी कंदमूल बना लेती थी राम जी बैठे बैठे सत्संग करते रहते थे आसपास में रहने वाले तपस्वियों के मन में आया कि देखो ये गृहस्थ हैं इनको कोई समस्या नहीं कंदमूल ले कंदम ले आना हो तो हम जाएं जंगल में कुटिया लीपना हो तो हम लीपें बनाना हो तो हम, हो, तो हम बनावें पानी ले आना हो तो हम लाएं हमसे अच्छे तो यही हैं देखो कितना सुंदर काम चल रहा है गृहशाश्रम में हमसे अच्छा ही है उन लोगों ने एक योजना बनाई गृहशासम तो अच्छा है पर अब साधु होकर कैसे गृहस्थ बनेंगे कौन हमको कन्या देगा कहाँ इसकी चिंता मत करो एक एक पत्थर तैयार कर लो और जब राम जी यहाँ से आगे बढ़ें गोदावरी तक साथ में चलो वहाँ से जब आगे बढ़े तो पत्थर सामने रख देना कहना भगवान इस पर चरण रख दो पत्थर स्त्री बन जाएगी बिना किसी के पास गए हुए अपने घर सहयोग नहीं मिल जाएगी हम लोगों का जीवन बड़ा अच्छा चलेगा जैसे इनका चल रहा है भगवान ने देखा यह तो बड़ा उल्टा अंकुर हो गया भगवान जब बढ़े तो जोर जोर से रोने लगे पकड़ पकड़ वृक्षों को हासीता हरण हो गया उन्होंने कहा यह क्या हो रहा है कहा लक्ष्मी में रोना तो पड़ता ही है थब ने अपना पत्थर फेंक दिया देव की दृष्टि को जो नहीं समझ सकता है इस करुणा में रहस्य को नहीं समझ सकता है वह रोने का रहस्य क्या समझेगा इसी प्रकार मक्खन चुराने का रहस्य क्या समझेगा ब्रजलीला का रहस्य क्या समझेगा जब तक देव की दृष्टि को नहीं समझेगा